श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद आगामी दर्शन के समय ठाकुर ने और भी कृपा की उस दिन उन्होंने अपने चरण अचानक ही तारक के वक्ष पर रख दिए और इस दिव्य स्पर्श के द्वारा उन्हें एक इंद्रियातीत अनुभूति के राज्य में ले गए तारक को यह पता ही न चला कि वे कितनी देर तक बाह्य ज्ञान शून्य रहे जब चेतना आई तो उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं माँ उतर जाओ माँ उतर आओ उस स्पर्श से तारक की उस दिन ठीक ठीक अनुभूति हुई कि वे शाश्वत चिरमुक्त आत्मा है और ठाकुर सनातन आदिकारण ईश्वर हैं जो जगत के कल्याणार्थ नरदेह धारण कर अवतीर्ण हुए हैं अनुभूति के द्वारा ठाकुर को इस प्रकार जानने पर भी दैनंदिन व्यवहार में दोनों के बीच माता पुत्र का संबंध था वचनामृत में भी इसका आभास मिलता है एक दिन वचनामृतकार ने वहाँ पहुँचने पर देखा तारक को देखकर श्री रामकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए हैं और उनकी ठुड्डी छूकर दुलार कर रहे हैं वस्तुतः दोनों के सहज मिलन के बीच ऐश्वर्य का नाम तक न था तारक ने आगे चलकर कहा था ठाकुर ईश्वर हैं यह बात अब जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं उतना ही समझ रहा हूँ पहले तो ठाकुर के स्नेह का आकर्षण से ही उनके पास रहता था वे भी वैसे ही स्नेह किया करते थे किसी के अवतार भगवान आदि कहने पर नाराज होते थे इससे अपनापन थोड़ा कम हो जाता है ना? इसीलिए तारक चाहे जितने भी स्वाधीन स्वावलंबी क्यों न रहे हों और बचपन से ही दुख से कितने ही अभिद्य क्यों न रहे हों उनका हृदय बड़ा ही कोमल था कभी कभी उनके मन में ठाकुर के पास खूब रोने की इच्छा होती थी एक दिन व्याकुलता में उन्हें रोते देख कर, ठाकुर ने कहा था देख भगवान के सामने रोने पर उनकी बड़ी दया होती है मन के जन्म जन्म के दोष अनुराग के अश्रु में धूल जाते हैं एक दूसरे दिन पंचवटी में बैठकर ध्यान करते समय ठाकुर को झाउतला से आते देखकर उन्हें जोर से रोना आ गया सीने के भीतर गुड़गुड़ाहट होने लगी और शरीर इतना कांपने लगा कि वे संभाल ही ना पाते थे वस्तुतः कुंडलनी जागरण मानो ठाकुर की मुट्ठी में था वे बिना स्पर्श किए दूर खड़े ही केवल कृपा कटाक्ष से वह कर देते थे दक्षिणेश्वर में जो लोग ठाकुर के पास रहते थे उन्हें वे रात में तीन बजे उठाकर ध्यान में बैठाया करते थे किसी किसी दिन खोल मृदंग की जाति का एक वाद्य जो बंगाल में हरिनाम संकीर्तन के साथ बजाया जाता है के साथ कीर्तन होता था फिर किसी किसी दिन नृत्य होता था उस समय यदि कोई संकोच के कारण बैठा रहता तो ठाकुर उसे जबरन नचाते। ठाकुर की संगति के फल स्वरूप रात को तीन बजे उठना तारक के लिए इतना स्वाभाविक हो गया था कि जीवन के अंतिम दिनों में भी उनकी यह आदत बनी रही थी दक्षिणेश्वर में उन दिनों बहुत डर डर कर रहना पड़ता था क्योंकि ठाकुर चाहते थे कि उनके युवक भक्त निरंतर भगवत भाव में विभुर रहे इस विषय में वे सदा सतर्क रहते थे रात में उनको नींद अधिक नहीं आती थी तारक आदि को पुकार कर कहते क्यों तुम लोग यहाँ क्या सोने आए हो सारी रात यदि सोकर ही बिता दोगे तो फिर माँ को कब पुकारोगे आने वाले भक्तों में बहुतों को भावावस्था होती देखकर तारक एक दिन ठाकुर से भाव समाधि के लिए जिद करने लगे ठाकुर बोले होगा रे होगा इतना उतावला क्यों हो रहा है समय आने पर मां कृपा करके सब देंगी पर तुझे मूर्ति दर्शन अभी नहीं होगा बाद में होगा तेरी श्रेणी अलग है फिर एक दिन ठाकुर ने तारक की जीप पर अंगुली से न जाने क्या लिख दिया कि साथ ही साथ उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया काफी देर बाद ठाकुर उनके सीने पर हाथ फेरते हुए उनकी चेतना दौटा लाए फिर बड़े प्रेम से मिठाई खिलाते हुए उन्हें साधना के संबंध में उपदेश दिए इस भावावस्था का नशा उनमें बहुत दिन तक बना रहा साधन भजन के अतिरिक्त ठाकुर उन्हें अन्यन्या विषयों पर भी उपदेश दिया करते थे उन दिनों तारक शौच आदि के लिए गंगा जल का ही उपयोग करते थे सुनकर एक दिन ठाकुर ने कहा यह क्या रे गंगा वारी ब्रह्मवारी है उसे भला शौच के लिए लेना चाहिए और एक दिन कहा था साधु दर्शन के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कुछ नहीं तो एक पैसे का पान ही ले जाना चाहिए तारक इन उपदेशों का पालन करते थे इसके अतिरिक्त एक दिन ठाकुर ने तारक का अभिमान दूर करने के लिए उन्हें भिक्षा के लिए भेजा था एक बार ठाकुर ने उनसे कहा था देखो यहाँ पर कितने ही लोग आया करते हैं परंतु किसका घर कहाँ है या कौन किसका लड़का है यह सब मैं किसी से नहीं पूछता और न जानने की इच्छा ही होती है पर तुझे देखते ही लगा कि तू अपना आदमी है और यह जानने की इच्छा हो रही है कि तेरा घर कहाँ है पिता का नाम क्या है आदि भला बता तो क्यों तारक ने जब अपने पिता का परिचय दिया तो ठाकुर आनंदित हो बोले ओहो तो तू कनाई घोषाल का लड़का है इसीलिए तो सोच रहा था कि क्यों माँ तेरे घर के बारे में जानने की इच्छा जगाई उन्हें एक बार यहाँ आने क्यों कहना तारक ने पिता को जब ठाकुर की इच्छा से अवगत कराया तो वे बड़े आनंद से दक्षिणेश्वर आए उनके आते ही ठाकुर ने भावस्थ होकर उनके कंधे पर अपना एक चरण रख दिया घोषाल महाशय ने उनसे आर्थिक अवस्था में सुधार के लिए प्रार्थना की ठाकुर ने उत्तर दिया माँ की इच्छा होने पर ऐसा ही होगा